तर्क संग्रह के उद्देश्य ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं पदार्थों का उद्देश्य ग्रंथ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभावा सप्त पदार्थ ये हैं इसकी चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं अब सात पदार्थों में जो पहला पदार्थ है द्रव्य इसका उद्देश्य ग्रंथ आ रहा है का मतलब द्रव्यों का नाम मात्र से परिचय बताने वाला वाक्य आ रहा है उद्देश्य शब्द का अर्थ होता है नाम मात्र से वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य तो ये है द्रव्य भेदा नव ये लिखा न तो त्रद्रव्याणी पृथ्वीपतेजो वायकाश काल दिगात्मा मनासी नव ये हैं द्रव्य का उद्देश्यवाक्य नाम मात्र से परिचय कराने वाला वाक्य इसका अब व्याख्यान होना है व्याख्यान होना है का अर्थ है इसमें विद्यमान जो पद हैं उनको अलग अलग करके दिखाना पदच्छेद कहलाएगा फिर पदार्थोक्ति उनकी विभक्ति आदि बताना और फिर विग्रह वृत्यात्मक पदों का अर्थ बताने वाला वाक्य प्रयोग विग्रह कहलाएगा और फिर वाक्य योजना अन्वय और आक्षेप का समाधान प्रश्न का उत्तर ये पांच कृत्य इसके विषय में करने होंगे ना तो इनमें कुल मिलकर के पांच पद हैं इस वाक्य में पांच पद कौन से कौन से है त्र एक पद है द्रव्याणी दूसरा पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्मनासी ये तीसरा पद है और नव एवं तो नव ये चौथा और व पांचवा नव एवं संधि हो गई कि चल रही है वृद्धि राजय सूत्र हो गया वृद्धि रेची अच्छा यण संधि चल रही है अच्छा तो नव एव यहाँ वृद्धि ऋचि से वृद्धि हो गई नव और एव ऐसा था व में अ है और एव का ये है इन दोनों का हो गया आ, एक आदेश दोनों को मिलकर के वृद्धि नामक वृद्धि संज्ञा होती है ऐ ओ इन तीन पदों वर्णों की आ ऐ आऊ तो इन तीन में से कोई एक वर्ण होगा दो के स्थान पर वकार उतोती आकार और ए वकार का ए कार इनके तो कौन होगा तो अई होगा हो जाएगा तो व में अभी चला जाएगा ए व का ए भी चला जाएगा अ आएगा वो व उसमें मिल जाएगा तो न वई व ऐसा होगा लेकिन जब पदच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करना पड़ेगा ना तो संधि विच्छेद करेंगे तो न व ये पूरा है व में अ और ए व नव एव नव शब्द का अर्थ है नव संख्या जैसे सप्त शब्द था ऐसा नव पदार्थ कितने हैं तो सप्तव ऐसे द्रव्य कितने हैं तो नव एव तो ये हुए पांच पद पदार्थोक्ति में पदों की विभक्ति वचन कहा जाता है तो तत्र ये हैं अव्यय पद तत्र को अव्यय पद कहा जाता है सुवंत ही जो अव्यय संज्ञक शब्द होते हैं उनसे पर में सुप प्रत्यय आते तो हैं लेकिन उनका लोप हो जाता है और संज्ञा हो जाती है तो तत्र को कहा जाएगा अव्यय पद और अंतिम जो पद है ना एव ये भी अव्यय है तो यहाँ दो अव्यय हैं, शुरू वाला और अंत वाला नव क्या नाम तत्र और एव ये दो अव्यय पद हैं और बाकी जो तीन पद बचे हैं द्रव्याणी ये प्रथमा बोवचन है पुस्तक पुस्तके पुस्तकनी के तरह ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानी ऐसे द्रव्यम द्रव्ये द्रव्याणी तो द्रव्याणी ये प्रथमा बोवचन है और पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्मनासी ये भी प्रथमा बहुवचन है और नव ये भी सप्त के तरह प्रथमा का बहुवचन है तो तीन पद हैं प्रथमा बहुवचना और दो हैं अव्यय इस प्रकार ये पदच्छेद हुआ पदार्थोक्ति हुआ विभक्त्यादि बताना पदार्थोक्ति कहलाता है और अब जो वृत्यात्मक पद होंगे उनका विग्रह उनका अर्थ बताने वाला वाक्य प्रयोग तो इसमें वृत्यात्मक तीन पद है दो पद हैं पहला और तीसरा ये वृत्यात्मक पद है पहला भी वृत्ति और तीसरा भी वृत्ति पद है दूसरा चौथा और पांचवा ये वृत्तिआत्मक नहीं है वृत्तिआत्मक पद को ही यौगिक पद भी कहा जाता है तो यहाँ तत्र ये जो वृत्तिआत्मक पद है इसका विग्रह क्या होगा तो इसका विग्रह होगा तस्मिन इति तत्र तस्मिन इति तत्र सप्तमी अर्थ में शब्द से त्रल प्रत्यय होकर के तत्र शब्द बना और त्रल प्रत्यय का अर्थ होता है वो तद्धित है इसलिए इसे कहा जाएगा तद्धित वृत्ति तदित प्रत्यात तत्र शब्द है त्रल प्रत्यय जो हुआ त्रल का ल की तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है और तत् लोप सूत्र से लोप हो जाता है त्रल का बचेगा त्र मात्र और यानी तो, तत्र शब्द है ये वृत्ति रूपाय ये शब्द से एक त्रल प्रत्यय हो करके बन जाता है तत्र जैसे राम शब्द से सुप्रत्यय हो करके रामह बन जाता है ऐसे शब्द से त्रल प्रत्यय हो करके तत्र बन जाएगा इतना ध्यान में आया त्रल, त्रल प्रत्यय होता है तस्मति तत्र इतना विग्रह वाक्य समझना तस्विन तत्र तो तस्मिन का अर्थ है उसमें उनमें, या तेसु ऐसा करिए तेसु इति तत्र तेजु शब्द का अर्थ निकलेगा उनमें और वही तेजु शब्द का जो अर्थ है वह त्रल प्रत्यक का, का तत्र शब्द का अर्थ है तत्र का अर्थ निकलेगा तेजु मध्य निर्धारण में सप्तमी है तो तेषा मध्य कहो या तेसु मध्य कहो उन में से उनमें से इस अर्थ में तत्र शब्द है। उनमें से उनमें से यानी कि में से तो तत्र शब्द सात पदार्थों का परामर्शक है पूर्व में जो सात पदार्थ बताया ना तो तत्र शब्द का अर्थ निकला द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव इन सात पदार्थों में से इन सात पदार्थों में से जो पहला पदार्थ है वो कौन है द्रव्य तो सात पदार्थों में से पहला पदार्थ जो द्रव्य हैं उसके कितने भेद हैं तो कहा न वै तो तत्र द्रव्याणी न वैव ऐसा अनुय करना कि सात पदार्थों में से पहला जो पदार्थ है द्रव्य वे नव है नव एव, एव कार कहेगा न आठ है द्रव्य न दस है नौ से एक कम नहीं और नौ से एक ज़्यादा भी नहीं नव ही है पहले पदार्थ द्रव्य के नव ही भेद होते हैं कहा द्रव्य नाम का सात पदार्थों में से पहला पदार्थ नव प्रकार का है यदि तो नौ प्रकार कौन है द्रव्य के नव भेद कौन से कौन से हैं ये जिज्ञासा हुई तो नौ द्रव्यों का नाम मात्र से परिचय कराने वाला पद है तीसरा वो है पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिगात्मसी इसमें नौ द्रव्यों को बताया है सात पदार्थों में से जो पहला पदार्थ है द्रव्य उसके नौ भेद हैं और उन नौ भेदों में से ये सा, नौ ये ये ये पदार्थ हैं नौ द्रव्य ये हैं कौन तो कहा पृथ्वी ये इतर इतर दोन समास है जैसे वहाँ सप्त पदार्थ में था द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समायभा इसमें दोन समास है ना ऐसे इसमें भी दोन समास है तो इसका विग्रह वाक्य होगा जैसे उसका बताया था पृथ्वी च आप तेजस् वुस् आकाश्च कालच दिग्च आत्मा इति चिग आत्मा क्या पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्मसी ऐसा बनेगा इसमें नौ शब्द हैं पहला शब्द है पृथ्वी ये पहले द्रव्य का वाचक है नौ द्रव्य में पहला द्रव्य है पृथ्वी दूसरा द्रव्य है आप आप का मतलब जल पृथ्वी अप इसमें अप शब्द है ना उसका प्रथमा का बोवचन आप बनता है तो आप अप अपने जल तो पृथ्वी जल जलिय दूसरा हुआ तीसरा है तेज चौथा है वायु पांचवा है आकाश षष्ठ है काल और सप्तम है दिशा अष्टम है आत्मा नवम है मन इस प्रकार ये नौ द्रव्य हैं। पृथ्वी एक पहला दूसरा जल तीसरा तेज चौथा वायु पांचवा आकाश और षष्ठ काल सप्तम दिशा आका और आत्मा अष्टम नवम मन तो इस प्रकार ये नौ द्रव्य का नाम मात्र से परिचय होगा ये कहा कि सात पदार्थों में से पहले पहला पदार्थ नौ जो द्रव्य हैं उसके नौ भेद हैं ये नौ भेद कौन कौन है तो ये पृथ्वी आदि नौ हैं। तो ये ही नौ हो गए तो फिर सात ही कैसे रह गए पदार्थ इन तो नौ के नौ को माना जाएगा द्रव्य सात पदार्थ में से पहला पदार्थ तो द्रव्य में ही ये सब आ जाएंगे घट वस्त्र और पुस्तक आदि ये सब पृथ्वी के रूपांतर है ना घट भी पृथ्वी ही है पृथ्वी का कार्य होने से और जो ग्रंथ हैं कागज़ से बने हुए वो भी पृथ्वी है कि नहीं गेहूं, चावल ये भी पृथ्वी ही है और जल ये जो पानी और नदी भी जल में आ जाएगी हुआ जहाँ जहाँ भी ये जल हैं जल तत्व वो अप है द्रव्य है इसको द्रव्य ही माना जाएगा इसलिए घट भी सात पदार्थों में से कौन सा पदार्थ है कहेंगे तो क्या कहेंगे द्रव्य और द्रव्य में नौ द्रव्य में से कौन सा द्रव्य है पृथ्वी इस प्रकार ये सब अंतर्भाव होगा मोबाइल सात पदार्थों में से कौन सा पदार्थ है पृथ्वी पृथ्वी के ही एक परिष्कृत अंगों से बना हुआ है मोबाइल इसलिए है पृथ्वी ही पृथ्वी नाम का द्रव्य है तो ये नौ द्रव्य हो गए अब द्रव्य के बाद ये जो हैं द्रव्य कहा किसको जाएगा ये द्रव्य हैं नौ मान लिया इन द्रव्य का लक्षण क्या होगा वो तो द्रव्य एक एक द्रव्य का लक्षण तो मूल में आएगा पृथ्वी का लक्षण होगा गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण शीतस्पर्शवत्व आप इसे जल का लक्षण बताया जाएगा शीतस्पर्शवत्व नौ द्रव्य में रहने वाला और बाकी छह पदार्थों में न रहने वाला एक सामान्य लक्षण नव द्रव्य का कौन सा होगा जो नव में से हर एक में रहा है तो उसे एक पदकृत्य नाम की टीका है उसमें टीकाकार ने बताया गुणवत्वम समुवाई वा द्रव्य सामान्य लक्षणम द्रव्य किसको कहेंगे तो कहते हैं जो नौ द्रव्य में से हरेक द्रव्य में रहेगा लक्षण ऐसा लक्षण है गुणवत्वम गुणवान किसको कहा जाता है जिसमें गुण रहता है उसे गुणवान कहते हैं और गुण कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श ये जो चौबीस हैं इनको कहा जाता है गुण और इन चौबीस गुणों में से एक भी गुण जहाँ रहेगा उसे कहा जाएगा गुणवान और गुणवान जो होगा जो गुणवान होता है उसे कहा जाता है द्रव्य उसमें एक धर्म रहता है गुणवत्व वो द्रव्य सामान्य लक्षण है पृथ्वी में भी गुण रहता है इसलिए पृथ्वी भी ये गुणवत्व लक्षण पृथ्वी में भी रहेगा गंध नाम का गुण पृथ्वी में रह रहा है इसलिए गंधवत्वम ये क्या नाम गंधवत्व में कहो या गुण गंध को भी गुण कहा जाएगा ना गुणवत्व ऐसे संयोग नाम का गुण भी रहता है रूप भी रहता है रस भी रहता है कई गुण रहते हैं पृथ्वी में वे सब गुणवान होने से पृथ्वी गुणवती हैं गुणवत्व उसमें एक धर्म रहेगा वो द्रव्य में रह गया पृथ्वी रूप द्रव्य में ऐसे आठों द्रव्य में रहता है जल है उसमें रस नाम का गुण रहता है रूप भी रहता है स्पर्श भी रहता है इसलिए उसमें भी गुणवत्त रह रहा है तेज है इसमें उष्ण स्पर्श रहता है परिमाण रहता है संयोग रहता है संख्या रहती है ये सब गुण हैं इसलिए वो भी गुणवान हैं वायु हैं इसमें भी स्पर्श नाम का गुण रहता है संख्या रहती है संयोग नाम का गुण रहता है इसलिए ये भी गुणवान होने से द्रव्य है जिसमें जिसमें गुण रहेगा उसे द्रव्य कहा जाएगा तो आकाश में भी गुण रहता है आकाश में कौन सा गुण रहेगा शब्द नाम का गुण और संख्या नाम का गुण एक तो संख्या रहती है ना आकाश में तो एकत्र तो संख्या को भी गुण माना गया है और परम महत्व परिमाण परिमान भी गुण है वो रहता है इसमें तो इस प्रकार आकाश भी गुणवान होने से द्रव्य हैं आकाश में शब्द हैं संख्या हैं परिमाण हैं ये सब गुण रहते हैं आकाश में ये जो ध्वनि रूप शब्द है वो आकाश का गुण है।, है क्या आत्मा में सुख रहता है ज्ञान रहता है दुख रहता है इच्छा रहती है ये सब जो है आत्मा के गुण हैं सांख्यों के अनुसार और क्या ये वैशेषिकों के अनुसार हैं आकाश में परम महत्व तो परिमाण है परम महत्व परम दीर्घत्व ये परिमाण आकाश का माना गया परम महत्व परम दीर्घत्व तेज में तेज में रहता है मध्यम परिमाण मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व और अणुपरिमाण भी रहता है में और त्रेणुक में द्वेणुक में और परमाणु में अणुपरिमाण रहता है अनुत्तो परिमाण परमाणु का परम अनुत्व है और उसमें केवल अनुत्व है इस प्रकार ये जो है परिमाण ये साधारण गुण है सब द्रव्य में रहेगा तो आकाश के बाद आता है काल तो काल में भी गुण रहता है काल में कौन सा गुण रहेगा काल में रहेगा परिमान भी संख्या भी और एकत्व तो संख्या रहेगी परम महत्व तो परिमान रहेगा संयोग नाम का गुण रहेगा ये सब गुण रहता है पृथक नाम का गुण भी रहेगा और ये जो है आपका काल के बाद में आता है दिशा तो दिशा में भी परिमाण संख्या ये सब गुण रहता है और आत्मा आत्मा में भी संख्या सुख दुखादि गुण रहेंगे इसलिए गुणवत्व उसमें भी रहेगा और मन है तो मन में भी गुण रहता है संख्या और परिमाणत्व तो अनुपरिमाण है वो परमाणुरूप है ना मन इसलिए उसमें परम अणुत्व तो परिमाण रहता है मन में इस प्रकार ये जो नौ द्रव्य हैं इनमें से हर एक में गुण नाम का पदार्थ रह रहा है न समवाय सम्बन्ध से इसलिए द्रव्य का ये सामान्य लक्षण हो जाएगा गुणवत्व जिसमें गुण रहेगा वह द्रव्य तो ये जो सात पदार्थों में से पहला पदार्थ है द्रव्य इनमें से प्रत्येक में गुण रहता है आत्मा में भी रहता है संख्या रहती है इच्छा रहती है सुख रहता है दुःख रहता है ज्ञान रहता है ये सब गुण हैं आत्मा के तो इस प्रकार ये सभी द्रव्य में गुण रह रहा है तो लक्ष्य है द्रव्य मात्र और उसमें गुणवत्त रूप लक्षण रह रहा है इसलिए इसे कहा जाएगा गुणवत्ता रूप लक्षण से युक्त होने से लक्ष्य और इससे अतिरिक्त जो छः पदार्थ हैं गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव इन छः में से किसी में भी गुण नहीं रहता है गुण में भी गुण नहीं रहता है को निर्गुण माना गया है निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण नहीं रहता उसे निर्गुण कहा जाता है तो ये जो 24 गुण बताए जाएंगे रूप रस इत्यादि इनमें से किसी भी गुण में कोई भी दूसरा गुण नहीं रहता है इसलिए गुण भी निर्गुण है कर्म भी गुण रहित है तो आपका ये जो है सामान्य विशेष समाय ये सब गुण रहित है इनमें कोई गुण नहीं रहता इसलिए इनको भी निर्गुण कहा जाता है तो अतिरिक्त वृत्ति धर्म नहीं हुआ गुणवत्तम और न्यून वृत्ति भी नहीं हुआ तो अन्यून अनिक्त वृत्ति जो धर्म होता है उसे माना जाता है उस वस्तु का लक्षण तो द्रव्य का अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म हुआ असाधारण धर्म हुआ गुणवत्व इसे कहा जाएगा लक्षण गुणवत्व को द्रव्य का लक्षण कहा जाएगा हाँ क्या इसलिए कि इनमें गुण नहीं रहता है जिसमें गुण रहेगा उसे कहा जाएगा गुणवान और जिसमें गुण नहीं रहता उसको कहते हैं निर्गुण हाँ गुण यानी ये जो तर्क शास्त्र के जो गुण हैं चौबीस रूप रस गंध स्पर्श आदि इनमें से एक भी गुण इन छह में नहीं रहता है इसलिए इन छह को कहा जाएगा गुण रहित तो। निर्गुण का मतलब गुण रहित तो। और उनमें भी रहेगा तो फिर तो ये अलक्ष्य है ना अलक्ष्य में लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति दोष होता है अतिरिक्त वृत्ति हो जाएगा ना और लक्षण तो कौन से धर्म को माना जाता है जो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होता है उसे लक्षण कहते हैं तो ये अनून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म नहीं है यदि बाकी में भी रहेगा तो अनरिक्त वृत्ति नहीं रहेगा अतिरिक्त वृत्ति हो जाएगा अभी नहीं रहता है इसलिए अनुन अनतिरिक्त वृत्ति है अनुन वृत्ति इसलिए कहा जाता है कि नव द्रव्य में से हर एक द्रव्य में रहता है ये नहीं कि नव द्रव्य में से चार में ही रहा और चार पाँच में न रहा या एक में भी न रहा तो उसे कहा जाएगा न्यून वृत्ति ये ध्यान में आया ना तो द्रव्य का ये उद्देश्य ग्रंथ हुआ नाम मात्र से परिचय देने वाला वाक्य हुआ तत्र द्रव्याणी पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दीगात्मनासी वाक्य। अब इसको ध्यान में रखना ये ग्रंथ तैयार भी करते रहना द्रव्य नव है इनका सामान्य लक्षण है गुणवत्व आगे है दूसरा पदार्थ कौन सा है गुण उसका उद्देश्य ग्रंथ गुण का उद्देश्य ग्रंथ है रूप, रश, गंध, संख्या, परिमाण, संधस्पर्श संख्यापरिरीथसंग विभाग पर गुरुत्द्रवत्वस्नेह शब्दबुद्धि सुख दुखेच्छा देश प्रयत्न धर्माधर्म गुणा। इसमें स्में पद हैं। चतुविंश ये रूप से लेकर के संस्कारा यहाँ तक एक पद है रूप रस गंध स्पर्श से लेकर के धर्माधर्म संस्कारा यहाँ तक के पूरा एक पद है और दूसरा पद है चतुर्विंशति मिला कि नहीं नहीं मिला वाक्य नहीं मिला चतुर्विशति ये दूसरा पद और तीसरा पद है गुणा गुणा तो इस प्रकार ये तीन पद हो गए इसमें पूर्व वाक्य से दो पद आएंगे एक पहला और एक चौथा चौथा क्या पांचवा नवएव में जो एवं कार है वो पांचवा है ना तो पहले को और पांचवे को ले आइए पहले को लेकर के शुरू में ही रखिए ऐसान्वय होगा तत्र चतुर्विशति एव गुणा तत्र गुण चतुर्विशतिर एव गुणा ऐसान्वय करना तत्र त्र गुणा जैसे तत्र नव द्रव्याणी ये अन्वय था ना पूर्व में कि तत्र शब्द का अर्थ जो वहाँ था वही यहाँ भी रहेगा तत्र शब्द का क्या अर्थ था तत्र शब्द का अर्थ था द्रव्यादि सात पदार्थों में से जो पहला द्रव्य नाम का पदार्थ है ऐसे यहाँ पर भी तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा द्रव्यादि सात पदार्थों में से जो दूसरा पदार्थ है गुण उसके कितने भेद हैं तो कहा चतुर्विंशति रेव गुणा तत्र चतुर्विंशति रेव गुणा तो सात पदार्थों में से गुण नाम का जो द्वितीय पदार्थ हैं उसके अमान्तर 24 ही भेद हैं तो 24 ही भेद हैं का अर्थ निकलता है न तो 23 है ये कहेगा और न तो 25 है 24 से एक भी कम नहीं एक भी ज्यादा नहीं 24 ही है तो ये 24 गुण कौन कौन है ये नाम मात्र से उनको बताया जा रहा है तो पहला है रूप दूसरा है रस तीसरा है गंध चौथा है स्पर्श फिर पांचवा है संख्या फिर है परिमाण फिर है पृथकत्व फिर है संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह और शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार ये चौबीस गुण हैं। इन चौबीस का नाम बताया नहीं यहाँ पर ये नाम मात्र से गुणों का परिचय कराया कि इनमें से कोई भी होगा तो उसे सात द्रव्य में से किस में रखा जाएगा गुण में पृथक्व को परिमाण को संख्या को संस्कार को ये सब गुण कोटि में आएंगे तो चौबीस गुण हैं ये बताया गया आगे हैं कर्म नाम का जो तीसरा पदार्थ ये नाम मात्र से परिचय करा रहे हैं बाकी एक एक का लक्षण आगे आएगा लक्षण ग्रंथ जब होगा तो कर्म उत्पणाक्षे पणाकुंचन प्रसारण गमना पंच तो प्रथम वाक्य से प्रथम वाक्य हैं तत्र द्रव्याणी इत्यादि वहाँ से पद और एव पद की अनुवृत्ति यहाँ पर भी ले आना और अन्वय करना तत्र त्र कर्मा पंच त्र कर्मा पंच ऐसा अनुय करना तो तत्र यानी द्रव्यादि सात पदार्थों में से जो तीसरा पदार्थ है कर्म वह पांच प्रकार का ही है न उसके चार प्रकार हैं न छ हैं पांच ही है हाँ कर्म के द्रव्यादि सात पदार्थों में से जो तीसरा पदार्थ है कर्म उसके पांच ही प्रकार हैं यह अर्थ निकलेगा पांच प्रकारों में से पहला प्रकार कौन सा है तो पहला प्रकार बताया उत्क्षेपण आक्षेपण अंकुंचन प्रसारण गमन तो उत्क्षेपण कहते हैं ऊपर को ऊपर जाने को कहा जाता है उत्षेपण अपक्षेपण कहा जाता है नीचे आने को और ऊर्ध्वगमन हो गया उत्क्षेपण अधोगमन हुआ अपक्षेपण अंकुचन हुआ शिकुड़ना और प्रसारण हुआ फैलना और गमन गमन कहते हैं गति को गत्यात्मक क्रिया जो हो यह है चलना आना जाना ये सब गमन कोटि में बाकी बाकी सब जितने हैं उसे गमन कोटि में लिया जाएगा जितनी भी क्रियाएं हैं इन पूर्ववर्ती चार उत्सपण हुआ ऊर्ध्गमन अपक्षेपण हुआ नीचे आना और अंकुचन हुआ समेटना प्रसारण हुआ फैलना और बाकी सारी क्रियाएं सब आएगी गमन में गमन ये बाकी सारी क्रियाओं का सामान्य रूप है सिगमन कोटि में ले लेना तो इस प्रकार पांच प्रकार का कर्म है हाँ। सीती ये क्रियापद आएगा पंचेव कर्माणी सती नव द्रव्यानी सीती और चतुर्विशति रेव गुणा सन्ती संति क्रियापद आएगा एक तिंग वाक्यम के अनुसार हुँ? तो ये पांच प्रकार का कर्म हुआ चौबीस प्रकार के गुण हुए और ये गुण कर्म द्रव्य अब यहाँ खाली द्रव्य द्रव्य मात्र कहा जाएगा लेकिन आकाश को क्यों द्रव्य कहते हैं तो वायु को क्यों द्रव्य कहते हैं ये सब तर्क तर्कशास्त्र में उनका लक्षण वगैरह उसमें घट रहा है इसलिए ये सब बताया जाएगा इसलिए इनको ध्यान में रख करके जगह जगह जब तर्कशास्त्र पढ़ेंगे तो गुण शब्द का प्रयोग आएगा तो गुण का अर्थ लोक में जिसे गुण कहा जाता है अच्छे स्वभाव को वो नहीं समझना या वेदांत में जो सत्व तम गुण कहे जाते हैं उनको नहीं समझना या व्याकरण शास्त्र में जो अ ये ओ इन तीन वर्णों को गुण कहा जाता है वो भी यहाँ पर तर्क शास्त्र में गुण न होकर के गुण होंगे ये 24 रूपादि ये पारिभाषिक शब्द हैं ना यहां यहां के किसी भी शास्त्र को पढ़ना होता है तो उन उन शास्त्रों के जो पारिभाषिक शब्द हैं वो पहले ध्यान में आने आवश्यक होता है कि किन पदार्थों के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया कौन से पदार्थों को द्रव्य कहा गया किसे संसार में कर्म कहा गया और ये पूरा संसार जो असंख्य विभागों में विभक्त प्रतीत हो रहा है वो मात्र सात में ही अंतर्भूत होगा इनके अनुसार या तो द्रव्य होगा या तो गुण होगा या तो कर्म होगा या तो सामान्य होगा या तो विशेष होगा या तो समय होगा भावात्मक पदार्थ के छह ही प्रकार बनेंगे और अभावात्मक पदार्थ के चार प्रकार इसको छोड़कर के कोई वस्तु आठवीं है ही नहीं इन सात में ही सबका अंतर्भाव होगा संसार की जितनी भी वस्तुएं प्रतीत हो रही है उनका ये दिखाने के लिए ये सब अभी तक सात पदार्थों में से तीन पदार्थों को बता दिया नाम मात्र से तीन पदार्थों का परिचय करा दिया अब सामान्य नाम का एक पदार्थ है चौथा उसका उद्देश्य ग्रंथ आ रहा है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे